करुणालयं भगवत <coughs> नमा भगवत्द शंकरोकंकरभूतगुहाशयातीत तस्म सर्विधे नमः शंकराचार्य के द्वारा उपदेश उपदेशी इस समय आकर के जीव के पारमार्थिक स्वरूप का कैसे हमें बोध हो जाए उसको लेकर के वर्णन करते हुए बुद्ध है ये सब जो है पंच महाभूत से बने हुए और ये पंच महाभूत आत्म पंच महाभूत से बने हुई नहीं है पंत ये दोनों ऐसा मिल जाते हैं कि पंच महाभूत ही चेतन है ऐसा लगता है तो विचार करके विचार करके बार बार चिंतन करते हुए ये पंच महाभूत में नहीं हो सकता हूँ क्योंकि ये सब दृश्य कोटि का है और इसको मैं देखता हूँ जानता हूँ समझता हूँ इसलिए ये मैं नहीं हो सकता, हो तो हूं, हूं, हूं, नहीं हो सकता इससे पीछे जो शुद्ध चेतन तत्व तो, जो इन सबको देखता रहता वही मेरा पारमार्थिक स्वरूप है इंद्रियों के हर व्यापार के साथ जो मैं ये जाना समझा जिसके रहने के कारण हो पाता है आत्मा है, वही वही आत्मा आत्मा कल यहां तक पढ़ लिए थे कि जैसे सूरज ने सारा वस्तु को अकेला ही सारा संसार को प्रकाशित करता है अपाय उद्भूतिन जिसमें वर्णन घटना नहीं है भीड़ नित्यम दिप्य दीप्त दीपन दीप्य निर्भवीर जो था जिस प्रकार सूर्य मतलब बढ़ना घटना रही उनके सिर सूर्य सूर्य के किरणों के द्वारा सारा संचार को प्रकाशित करते हैं उसी प्रकार से सर्वज्ञ सर्वोधिक शुद्ध सर्व जाना सर्व जो सर्वज हैं यहाँ पे सर्व अभिप्राय वही सब रूप है और वही सबके अंदर चेतन बैठा हुआ है सर्वोधिक सबको देखने वाला है पर नहीं है इतना होते हुए हो भी हो हमेशा शुद्ध है सर्व जाना सर्वदा हमेशा सबको जानता रहता है एक्चुअल जानना रूपी क्रिया नहीं है यहाँ पे मतलब सब वस्तु के अंदर सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला चेतन तत्व तो है तो बोलते हैं ठीक है जानते रहते हैं मतलब तब बुद्धि उपाधि के साथ क्रिया है बुद्धि उपाधि रेता वस्तु में कोई क्रिया नहीं है यहाँ तक कल पढ़ते आगे देखिए फिफ्टी सिक्स अन्न दृष्टि शरीरस्त तावन मात्र जलें जलेंद्वादि उपमा भी तभी ये विकार कार्य पढ़ लिये थे हा? अन्न दृष्टि शरीरस्थ अन्न से अपने से भिन्न करके जो भी हम देखते हैं तावन मात्र ही अविद इतना ही अभिद्ध है भेद दृष्ट अभिद्द है उसको दृष्ट देखें जल इंदु को मिले जिस प्रकार जल के अंदर प्रतिफलित जो चंद्र की प्रतिबिंब उसको सत्य रूप में समझ लेना इस के द्वारा बार बार भाषा कर भी इसको समझाते हैं तत्धर्म छो प्रतिबिंब में भी बिंब का धर्म प्रतिफलित होता है जैसे बिंब है वैसे प्रतिबिंब दिखती है इसीलिए उसके धर्म ऐसे प्रकाशित होते अब देखिए अगेन ये जो मैं जागृत में जागृत को सुशुप्त अवस्था में बदल देना है कैसे करें इतना देर तक समझाया उसको फिर एक श्लोक में उसको दोबारा बोल रहे दृष्टा बाह्यम निमिल अथ स्मृता तथ प्राय चृष्टा बाह्यम निमिल अथ स्मृता तथ प्राय उन्मिल्य आत्मनो अथ उन्मील्य आत्मन दृष्टि ब्रह्मनग ब्रह्मतन दृष्टि बाह्य निमील स्मृता तहाय चथ उन्मील्य आत्मन दृष्टि ब्रह्म अनध्व्व पहले हमने बाहरी वस्तु को देखा दृष्टा बाह्य हम बाहरी वस्तु को देख के निमिल्ड अथ आँख बंद करके उसका चिंतन करते।, करते हैं तो यह हो गया स्वप्नावस्था फिर इसके बाद क्या करते हैं उसका स्मरण करके उस बाहरी वस्तु को देखा फिर आंख बंद करके उसका स्मरण करके तत्प्र विह फिर जो वही बाहरी वस्तु और बाहरी वस्तु की स्मृति दोनों को छोड़ करके जो स्थिति होती है, उस उस है। तो उस उसने के बाद उसे बोलते हैं उसके बाद तो आत्मा के जो स्वरूप है उस दृष्टि को थोड़ा खोल करके ब्रह्म अन ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाते हैं वो साधक अनधग किसी मार्ग से नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए कोई मार्ग की आवश्यकता नहीं है यहीं पर व्यापकता के साथ एक हो जाता है उत्तर है दक्षिण है ये सब मार्ग अथवा सब मार्ग में जाना नहीं पड़ता तो यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए एक साथ तीनों बोला दृष्टा बाह्य बाहरी वस्तु को जागृत काल में इंद्रियों की तरह देखा फिर बैठ करके उसको मन मन स्मरण करते आँख बंद करके ये सपना गुस्सा फिर दोनों को छोड़ दिया न बाहरी वस्तु तो की चिंता न स्मरण की चिंता बस जो स्थिति है वो सुषुप्तिया बस्त इस समय पहुंचने के बाद अपनी स्वरूप की चिंतन करें बस बस तब तो क्या होता है क्योंकि स्वाभाविक सुषुप्ति में ये चिंतन की मौका नहीं है हम ब्रह्म के साथ एक होकर के सोते हैं परंतु हम अपने को नहीं जान पाते मतलब तो जागृत में जब हम सुषुप्ति बनाएंगे तब क्या हो जाएगा वो हम विचारपूर्वक उधर मन को करेंगे जैसे हम मन को करेंगे तो तत्व साक्षात्कार होता है फिर ब्रह्म प्राप्त होती मार्ग से एक हो जाता है दृष्टा निमिल तत्प्रविहा अब दोनों को छोड़ करके अथ उन्मिल यहाँ पे ना जो कर ये करके ये करके वृष्टवा पहले देखा फिर नहीं निमिल बंद करके फिर स्मृतवा उसको छोड़ करके सब लैब तो आपके बाद इसको करो इसके बाद इसको करो हाथो उनमिलो आत्म न दृष्टि जब आप उस प्रकार से सबको छोड़ करके अब जो आत्म संबंधित जो भाव है उस दृष्टि को भी उस दृष्टि का भी खो उससे क्या होता है क्योंकि शरीर के साथ आदत धोता छूट गया सूक्ष्म शरीर के साथ चिंता नहीं कर रहे मन में और फिर जो है इस दोनों को छोड़ करके जो अवस्था में कुछ देर तक बैठने के बाद अब जो है स्वरूप संबंधित भाव जो मन में उठते हैं उसी से ब्रह्म भाव प्रकाशित हो जाते हैं ब्रह्म प्राप्त होती अन ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं मार्ग रहित अनद जिसमें कोई जिसको प्राप्त करने के लिए कोई मार्ग नहीं कोई मार्ग नहीं इसलिए आगे देखिए बोलते हैं इसको समझाने के लिए फिर ये भी तीर्ण अज्ञान महोदधि सात्मस्त निर्गुण शुद्ध बुद्ध मुक्त सतनादेव त्रिकम तीर्ण तीर्णो महोदय सात्मस्त निर्गुण शुद्ध बुद्ध मुक्त सतोस इस प्रकार से प्राणादि एवं त्रिक प्राण के ऊपर असि ये जागृत सप्त अवस्था ये तीनों अवस्था के छोड़ कर और तीर्णो अज्ञान महोदय मतलब फिर जो है अज्ञान के महासागर को भी बार कर क्या क्योंकि उस समय स्वरूप चिंतन के फलस्वरूप क्या होता है मैं तो अश्वम का व्यापक हूँ अज्ञान के हमें परिचय में उसको छोड़ करके क्योंकि कर जागृत स्वप्नों के तीनों प्रकार के व्यवहार को छोड़ने के फलस्वरूप क्या होता है मन फिर पहल उत्तर तो उस समय जो अपना स्वरूप है वही चिंतन रहता है इसलिए बोलते हैं यहाँ पे अज्ञान तीर्थ अज्ञान भाव का थी अज्ञान में तो जो महासागर था उसका उस समय पार हो जाता है फल कैसे फल उसका अनुभव होता है सातमस्थ निर्गुण शुद्ध अपने स्वरूप में ही समस्त गुण से रही पूर्ण शुद्ध बुद्ध चेतन मुक्त हो नहीं था नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा अनुभव में आ जाता है और इस के फल से उसके है जो है संसार सागर से पार चला जाता है बिना किसी मार्ग बिना किसी भगवान लगती थी ये प्राणादि एवं जागृत स्वप्न शुशक् इनको छोड़ करके ज्ञान महोदय और तो आत्मचिंतन के फलस्वरूप तो आत्मसंबंधित जो अज्ञान था जो संसार जो तो भी सागर में हमको गिराता था उसको पार कर देता कि इस बोध से सातमस्थ निर्गुण शुद्ध आत्म स्वरूप शुद, में ही विद्यमान है मैं समस्त विशेषता से रहित हूँ किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है मैं शुद्ध चेतन हूँ और बंधन आत्मा कभी आया ही नहीं रूप से बंधन आत्मा में ही इस इस, इस इस स्टेप स्टेप इस, थी थी थी इस को बोध बोध होता होता है, इसी को बार -बार है। जागृतकालीन वस्तु से बैठ बैठ के हम तीनों अवस्था को प्राप्त करते हैं जागृत और ऐसे ही अभ्यास करते करते जब सुचुक्ति तक पहुंचते हैं बाहर को तो चिंता नहीं है तब तो अपने स्वरूप के साथ एक होकर के सोते हैं उस समय हम विचार नहीं कर सकते परंतु तो जागृत काल में बैठे हुए इसलिए इस समय अपने स्वरूप की चिंतन अपने स्वरूप के विचार के होते हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला जो आत्मा है वहाँ अनुभव में आता है परंतु संसार में सागर को पार करके वो व्यापकता के साथ एक हो जाते हैं आगे और भी उसको समझ में आता है क्या समझ में आता है और जो हम अमर और मृत्यु अजरो अभय शुद्ध नृत्य अजरो अभयिक शुद्ध न जायते इसमें क्या बोध होगा मैं जन्म से रही जब जन्म नहीं है तो मृत्यु ही कहाँ से होगा इसलिए अमर मैं जन्म मृत्यु से रहित हूँ मैं अमृतमय हूँ और मृत्यु अजरों मुझे बुढ़ापा नहीं है तो जब बुढ़ापा और मृत्यु नहीं तो भय कहाँ से आएगा तो अभय पद प्रत को प्राप्त कर देता इसी इसी का तो डरते हैं लोग बड़े बुढ़ापा में कौन देखेगा बुढ़ापा में क्या होगा अच्छी के लिए सारा व्यवस्था करते रहते हैं परंतु तो अब शास्त्र बोल रहे तेरे अंदर जन्म ही नहीं है मृत्यु ही नहीं है तो जरा व्यति बुरा पका से आएगा है ही नहीं और जो हम चा अमर, अमृत्तु मैं जन्म रह तो मैं अमर हूँ मैं अमृतमय हूँ क्योंकि मैं मृत्यु से रहित हूँ मैं जरा से रहित हूँ मैं निर्भय हूँ कि दोनों नहीं रहने के कारण हम भय रहता इस प्रकार सर्वज्ञ सर्वाधिक शुद्ध इतना जाए थे और पहले भी आता था कि सर्वज्ञ सर्वध वो जो है सभी के अंदर अपने को अनुभव करके और सबका सब, सब जगह में साक्षी होकर विद्यमान है फिर भी किसी के साथ कोई संबंध नहीं है इस प्रकार से समझने वाला व्यक्ति दोबारा मचा दोबारा समार बंधन में नहीं आता दोबारा समार बंधन में नहीं आते सामान्य है इस श्लोक में कुछ एक कई बार बोले हुए और इसमें कोई श्रुतिभाग को भी नहीं बोलते हैं स्थिति को की जो बार बार बार बार जागृत अवस्था से सुषुक्त अवस्था में बैठ बैठ के जाने का कोशिश करें बस धीरे धीरे एक बार जब पहुंच जाते हैं तो आत्मविचार के फल जरूर बाहर चिंता नहीं होने से आत्म साक्षात्कार हो है तब किस प्रकार साक्षात्कार होता है कि जागृत स्वप्न सुन में से जो मैं देखा था उससे भिन्न हूँ तीनों का साक्षी मैं समस्त गुणों से रहित हूँ मैं नित्य शुद्ध गुण मुक्त हूँ फिर तो। मैं जन्म जरा से ही के अंदर तरूप में मैं ही इस प्रकार आगे को बोलते कुतो कत्तम पूर्व तमो बीज कुतो जन्म पहले बोल कर की है जिसके कारण से हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते हैं अरे अज्ञान के साथ मेरा कोई संबंध कभी हुआ ही नहीं एक काल्पनिक वस्तु तो है और कुछ कल्पना से सब जन्म ले रहे थे इसलिए तनास्तिक निश्चय वो है ही नहीं ऐसा निष्चय करो तदा भावी जब आज्ञान नहीं है तो जन्म कहाँ हो से होगा तदभावि कुतो जन्म ब्रह्म एक तम भी जानते इस प्रकार से अकेला एक ब्रह्म ही है ब्रह्म कुछ नहीं है इस प्रकार जानने वाले व्यक्ति को फिर जन्म कहाँ से हो पाएगा बचना नहीं है बचना नहीं तो जन्म भी नहीं है इसलिए पूर्व वक्त जो तम होगी पहले कह कर खाया जो ज्ञान की बीज है स्थिति निश्चय वो है ही नहीं कोई वस्तु आत्मा को कभी स्पर्श नहीं करता आपकी है आपकी निश्चय दृढ़ निश्चय में असंग पूर्ण व्यापक नित्य मुक्त हूँ बंधन के साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं हो वो जब क्या होगा कि ये आप समझ में आएंगे तो तब तक समझ में नहीं आता क्योंकि हमारे जो है होती है वो कैसे कर रहे है? वो क्या करेगा उसको कौन देखेगा ये सब जो तो वस्तु तो की आसक्ति के बहुत जरूर जब फिर हम बस जाते हैं संसार जब हम अकेला मैं हूँ मुझ भिन्न कुछ भी नहीं है तो फिर वो कहाँ से आ गया वो नामक कोई वस्तु है नहीं सर्व कर सदैव अग्राज इस प्रकार सर्वो, इस प्रकार से श्रुति कई बार कई बार पुरुष एवं विश्व तप कर्म ब्रह्म पारंभ इस प्रकार से एक ही अतत्व को बस हर जगह में उ है हर एक स्थिति में इसका प्रतिपादन करके दिखा इसलिए जब तमो बीच नहीं है कि हमको निश्चय हो गया तब तो कोई संचित कर्म भी जल गया तो जन्म कहाँ से होगा तथा कुतो जन्म एक तत्व भी जाना एक व्यापक ब्रह्म में भी रूप है इस प्रकार जानने वाले का फिर जन्म कहाँ से होगा जन्म लेने के लिए कोई वाषण ही नहीं रहेगा अब एक और भी मजे की बात बोल रहे देखिये ये दृष्टि और समझना क्षिरा सर्पिर्जतृत्त क्षिम तस्पूवत न पूर्ववत् तथा तथा सत्या देश पूर्ववत्रा सर्पिर्जत उभृत क्षिता तस्वत बुद्धादे तथा स पूर्व बबेद आपको ये बोध हो गया क्या मैं संग को हूँ व्यापकता में जन्म मित्र ज्वार नहीं है कोई भाषण नहीं है जैसा आपने दही बनाने के लिए मक्खन मक्खन घी बनाने के लिए दूध को गर्म करते हैं जमाते हैं फिर दही होने के बाद उसको मच्छर उसको फिर मंथन करते हैं मंथन करने के बाद जब उसी मथे हुए मक्खन को यदि आप दूध में तो रहता है वो तो दूध में घुलता नहीं है दही को आपने दूध को दही बनाया दूध को दही बनाने के बाद जब उसमें मंथन करके उसमें से मक्खन निकाल लिया आपने मक्खन तो दूध में ही है परंतु तो उस समय आप फिर दोबारा मिलता नहीं मिलते नहीं हमारे दृष्टा ही दिखता है। इसी प्रकार अपने को मंथन करके जब अपनी व्यापकता असंख्यता को हम समझ जाते हैं तब तो इस संसार में रहकर भी उसके साथ अद्भुत चिरात उदृत दूध से जब घी को अपने से का मक्खन भी उद्धित न पूर्वतमें डाल दिया आपने पूर्वत मिलेगा नहीं न पूर्वत इसी प्रकार बुद्धादि बुद्धि के हैं साथ बुद्धि क्या है इस वस्तु को जानने में वाले व्यक्ति का तथा न देवे मुझको इस बुद्धि वस्तु है इसीलिए पहले जैसा बुद्धि आदि शरीर को बुधा को चाहता पूर्व पत्थ पहले करता पहले का भगवान भास्कर इतना विस्तार से इसको समझा रहे हैं एक बार इस भाव को प्राप्त करने पर फिर जाए दोबारा संसार संसार में में, नहीं सकते आप, रहेंगे नंतु तो पहले, पहले वो मिखता नहीं है इसी प्रकार बुद्धादे तथा असतवाद न देव बुद्धादि दे के यथार्थ तो स्वरूप को जानने वाला जब वो जान लिया कि मित्र है उसके साथ भी नहीं होता उसी शरीर में में में रहते किसी भी वस्तु में फिर वो तो बुद्धि नहीं है है सब कुछ है तो उसका कोई काम नहीं है सतत्व तो बुद्धि नहीं है ये जो है ज्ञान के बाद छोटा छोटा श्लोक है बंधु भगवान भाष्य का कितना मतलब सूक्ष्म रूप में एक स्थिति जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वो स्थिति कैसे होगा वो सब यहाँ पे वर्णन करके दिखाते हैं देखो ऐसा ऐसा चलो ऐसा ऐसा करो तो धीरे धीरे जो है स्वरूप में पहुंच भी जाओगे और फिर जब तक शरीर रहोगे और फिर व्यापकता के साथ एक हो जाएंगे आगे देखिए बोला सिक्सटी टू ज्ञानम अनंतम च रसादे श्याम श्यादृश्द शास्त्रोक्तम अहम् ब्रह्म इति की निर्भय सत्य श्याम र्या शास्त्रोक्तम अहम् ब्रह्म इति निर्भय बोले कि शास्त्र बोलते हैं उस ब्रह्म भाव का अपने पार कर गया तो यहाँ पे पांच पंच का पर्व ब्रह्म भाव क्या है जो अनुमय को उपनिषद के सारे हैं जहाँ पे पंच से लेना है पंचकोष जा, पहले जागृत से अपने सुशुक्ति के द्वारा समझाया अब जो पंचकोश विवेक के माध्यम से समझा रहे ठीक है लसादेव मतो अन्नमय कोष, प्राणोमय कोष, मनोमय कुछ कुछ आनंदोमय कोश इन सभी कोशों का अधिष्ठान के रूप में ब्रह्म रहता है इसीलिए सत्यम ज्ञानमत परम, ये जो रस कोष है इस पांच से पीछे बैठा हुआ है ब्रह्म वही मैं हूँ मतलब मैं हूँ अदृश्यवादी शास्त्रोक्तम जो अदृश्य मक्रज मत्रुषोत्रिपादम इस प्रकार शास्त्र ने जिसका निषेध मुख ने प्रतिपादन किया वही ब्रह्म मेहनू मैं इस प्रकार से ज्ञान होता है आत्मा तो को समझने का कोशिश करे अथवा तो पंच कोश विवेक के माध्यम से पंचोमय कोश पंचम भूत की बना वस्तु प्राणोमय कोष में पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच प्राण ये है प्राणोमय कोश मनोमय कोश में ज्ञानेन्द्रिय और मन विज्ञान मय कोश में ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि मन के सचित बुद्धि के अहंकार और आनंदोमय कोश में जो आनंद की अनुभूति पांच भाग होते हैं कोई वो अपनी प्रिय वस्तु को देखने से जो आनंद होता है प्रिय वृत्ति प्रिय वस्तु को प्राप्त करने के लिए आनंद होता है मोद वृत्ति फिर प्रिय वस्तु को भोग करने से जो आमोद वृत्ति और इसका मुख्य वृत्ति आत्मा आत्मा ये आनंद रूप है और इसका पुष्छ ब्रह्म को उच्चम प्रतिष्ठा ब्रह्म सभी कोष का आधार है इस प्रकार के पंच कोष का विवेक जो है ये पाँच कोष को अलग अलग करके यदि आप देखना सीखेंगे जागृत में बैठ करके पांच कोष को यदि हम धीरे धीरे अलग करके देखना सीखेंगे तब क्या हो जाएगा समस्त कोष के अधिष्ठान जो को व्यापक ब्रह्म तत्व है वो भय तो उस तत्व को हम अनुभव कर लेंगे। इसको मन में है। श्याम श्याम श्याम शास्त्र शास्त्र में जो कहा ब्रह्म मैं उस तो शास्त्र में तीन प्रक्रिया को अपना एक हो गया जागृत दूसरा हो गया पंचोको विवेक तीसरा हो गया कार्यकरण प्रक्रिया एक मूल कारण है उस कारण से सब कुछ है सब कुछ सब कुछ इस प्रकार से इसको समझाने के लिए शास्त्र का यही प्रोसेस है यहाँ पे ये इससे है आनंद ब्रह्मो विद्या नाचना दो बार आय इस आनंद में जो विद्यमान है वही वही ब्रह्म स्वरूप को जान करके वो कभी किसी से डरता भी नहीं है ना तो कदा चलो किसी समय उसका डर नहीं था किसी हम लोग जो है डर के मारे शास्त्रीय व्यापार में प्रवृत्त तो होते हैं मैं ब्राह्मण हूं मैं पुरुष हूँ शास्त्र ने ये करने के लिए बताया तो यदि मैं नहीं करता तो मुझे पाप लगेगा तो हमने क्या किया अपने को पुरुष मान्यता दी हमने को को दी। के हम इसको करते हैं। परंतु हम तो है, है, है। भीता आगे, 63। भीता प्रवर्तन्ते प्रवर्तन पाव का ना भी कि जस्मान भीता प्रवर्तन्ते आनंद नुत जो व्यक्ति जान लिया बाहरी कोई भी आनंद वो नहीं है वो आनंद मेरा ही स्वरूप है मेरा ही स्वरूप है तो वहा कोई चीज करके कोई शास्त्र अथवा धर्म कर्म करके मैं आनंद को प्राप्त करूंगा जिस तरह के मारे हमारे जब हम जान लेते हैं कि वो आनंद तो मेरा ही स्वरूप है तब उसको क्यों करना। उसको करना करना क्यों ये धर्म आदि कर्म को क्या करना क्या प्रतिबंध हम क्यों उठाए बोलते हैं जसमाद भीता प्रवर्तन थे जिससे डर करके लोग प्रवृत्ति होते हैं और अंतवानी और सॉरी कार्य करण संघात उसका इंद्रिया और इंद्र का दृष्टा देवता प्रत्येक इंदिष्ट देवता है लेकिन वो देवता की मदद से हम काम करते हैं और काम करके सोचते हैं कि हम पुण्य से बच जाएंगे पाप से बच जाएंगे पुण्य कर्म करते हैं हम सुख है। हम सुखी रहेंगे परन्तु तो परिच्छन सुखा स्वरूप सुख अनंत है आनंद एक बार जो ये व्यक्ति कोई जान जाते हैं तो किस बात में किसके किसके डे कस शरीर काम है किसके मार से शास्त्र आदि पुण्य काम क्यों करने का कोशिश करेगा वो भी प्रवर्तन तथा आत्मानंद प्राप्त को जिस जिन में आत्मा आनंद को प्राप्त करने के लिए कर रहा था तो आप क्या है ये आनंद आत्मा का तो स्वरूप है यह जान लिया आत्मानंद नशन किसी से डरता ही है। नहीं है तो प्राप्त करना चाहते है जब आनंद मेरा स्वरूप है कोई साधन के द्वारा प्राप्त होना तो डरेंगे किससे किस बात की डर है ना दर्शन कोई मतलब धर्माधर्म की डर धर्मा धर्म नहीं है जन्म मृत्यु की डर नहीं है रोक शोग की डर नहीं है क्योंकि वो सब शरीर में है शरीर इंद्रमान बुद्धि है सीधे उसको किसी से डरने जो इस बात अपने स्वरूप आनंद को जान लिया फिर वो किसी कर्म में प्रवृत्त तो नहीं होता क्योंकि हम सभी व्यक्ति आनंद प्राप्ति के लिए प्रयास करते कर्म करते हैं अब जब कुछ दिन कर्म करने के बाद शास्त्रीय कर्म धर्म कर्म करने के बाद गुरु के पास शास्त्र के पास से ये अनुभव में आ जाता है अरे ये आनंद तो मेरा स्वरूप है मैं बाहर से क्यों ढूंढ रहा अब भाद्य क्यों प्राप्त करने कोशिश कर रहे तो फिर क्या होता है तो फिर वो वो धर्म धर्म धर्म का डर नहीं इसका राग ये भी है किस इच्छा से चित्रीय आगे न जो भूमा बीतता है उसको लेकर नाम द्वये प्रनम तदा कर्मना तदा अद्वये स्वराज्योम स्वराज्यो प्रणमेत काम न एक बार नारद जी सनत कुमार के पास आके बोले भगवान आप मेरे को आत्मविदता को उपदेश करें जबकि मैं चौसठ कलाविद्या की ज्ञाता हूँ फिर भी मैं आप जैसा महापुरुष से सुना कि तरह से शोक हम आत्मविद आत्मवेदता पुरुष आत्मविदता पुरुष शोक को पार कर जाते हैं परंतु मैं तो अभी भी शोक करता हूँ तो आप मेरे को शोक से पार करने का रास्ता बताए उपाय बताए तब तो सनत कुमार ने उनको बोला तुम क्या क्या जानते हो तो सारा लिस्ट दे दिया लंबा चौड़ा लिस्ट दे, जो दे, दे जो कर नहीं मैं जानता हूं। अरे दिया प्रकार तो नाम वाणी तो मान खेती जल वायु आकाश ऐसा करते करते प्राण तक लाते है फिर प्राण के बाद भूमा तत्व तो, आत्म तत्व में जाके कहते ये तुम्हारा स्वरूप है ये तुम्हारा स्वरूप है नामादि चले नामा करके एक के बाद एक सिस्ट, एक के बाद बाद एक एक एक तो सिस्ट करते करते मतलब जो वो तो किसमें प्रतिष्ठित है बोलता किसमें प्रतिष्ठित नहीं है उस भूमा तत्व में सब कुछ प्रतिष्ठित है और वो किसमें प्रतिष्ठा यदि है तो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है अपनी महिमा मतलब अपना संकता व्यापकता पूर्णता के आनंद में प्रतिष्ठित है वो बाकी किसी का आश्रय भी प्रतिष्ठित नहीं है इसलिए बोलते हैं नामा नामादिव्य परिभूमि स्वराज्य चेत स्थित अद्वय अपने स्वरूप रूप जो भेद रहित उसमें यदि एक बार कोई व्यक्ति स्थिर हो जाता है इसलिए स्वराज्य अद्वय चेत स्थित अपने स्वरूप भूत जो भेद रहित स्थिति है उसमें यदि स्थित होता है वो व्यक्ति प्रणम कम किसका कौन कर्म करेगा क्यों करेगा प्रणाम है तो कम वो आत्मतत्व को जानने वाला व्यक्ति किस को प्रणाम करेगा किसको किसके लिए शास्त्रीय कर्म करेगा क्योंकि न कार्यम कर्म कर उस प्रकार कर्म से कुछ लेना देना उनको है ही नहीं जब हमने जान लिया कि आनंद जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो हमारा स्वरूप भूत है और स्वरूप आनंद का अनुभव करने के लिए कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं है तो भी तो तो हमको छोड़ देना है यदि यही स्थिति है तो व्यक्ति किस इच्छा से पुरुष थे आत्मा का एक बार तो जान लेता है कि तो किस इच्छा से किसके कारण से वो फिर जाए मैं ब्राह्मण क्षत्रियो मैं धार्मिकेगा क्यों किसी को प्रणाम करेगा क्यों मंदिर जाएगा क्या आवश्यकता कुछ भी आवश्यकता नहीं चाहिए उसको इसको यहाँ पे बोलते हैं प्रणाम कम उच्च आत्मदत्ता पुरुष किस प्रणाम करेगा क्योंकि प्रणाम करने के लिए भेद दृष्टि चाहिए प्रणाम करने के लिए भेद दृष्टि चाहिए हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं तो जब अपने अपने से भिन्नों का कोई है ही नहीं तो कैसे प्रणाम करें इसलिए बोलते हैं प्रणाम कम टलात्मज्ञ न करना था। आगे देखिए और बोध हैं विराश्वानों स्मरण प्रजापति तु प्रज व्यात मुच्य सेराट वैश्वानों बह्य स्मरण अंत प्रजापति तु बोलते है ये जो विराट पुरुष है, है ना और उसी को बा, बाहर की वैश्वान और हो गया, गया ये बाहिजा है ये बाहरी वस्तु तो है ये मैं नहीं हूँ ये बाहरी वस्तु तो स्मरण इसी प्रकार विराट और विश्व हिरणर्व और तेजस और ईश्वर ये सब हम सब तीनों अवस्था तिमानी चेतन उपाधि के साथ जो दिखाई देते हैं देता है स्मरण अंत प्रजापति प्रविने तो सर्वस्व इस प्रकार से जो धीरे धीरे जो इन सभी इस सब भारी वस्तु है इसके साथ हमारा संबंध नहीं है वैप का तल में ये सब जो प्रवित प्रती हो रही है व्यापकता रूप में मुझ में ये सबकी प्रति भ्रांति से होती है प्रेबीता और जब प्राग्ञ अवस्था होते हैं उसका अव्यकृत अवस्था में बोलते हैं क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में हर चीज बीज अवस्था में रह जाता है सुषुप्ति अवस्था और इसी प्रकार परंतु जो जागृत में बैठ करके हम सुषुप्ति की ओर जाएंगे तब धीरे धीरे क्या होता है वो बीज चल जाता है बीज जल जाता बीज जल जाने के फलस्वरूप जैसा वो बीज को जले हुए बीज को खेत में डालने से उसमें पेड़ नहीं मत्था, मत्था नहीं इसी प्रकार को लगाकर के बाहर निकाल, उससे मिलते, से एक बार उस असंग व्यापक तत्व को समर्थ करने पर फिर संसार की वस्तु के साथ आधा की गई इसलिए बीर विश्व बाह्य स्मरण अंत प्रजापति प्रजापति तक प्रबिली ने तो सर्व जब सारा उपादि को त्याग कर देंगे तो तो तो जिसमें सब कुछ बीज बीज अवस्था में रहते परंतु तो, तो वो भी मैं नहीं उसके साथ संबंध तो शुद्ध सत्य में तो आ जाएंगे तो सुषुप्ता दीत्रिक अहम विमुच्यते चांद ते में बाचारम नाम तो के आधार पर सब परिवर्तन करते रहते परंतु तीनों का अंदर जो व्यभिचरित आत्मा है उसका परिवर्तन कभी नहीं मत सत्य सत्य सत्य और मैं सत्त में में में रखने वाला बंधन ये आएगा अंतिम में कि एक व्यक्ति को राजा के पास पकड़ लाया राजा इसने चोरी किया हुँ? तो ठीक है पकड़ करके दिखा यदि उसका हाथ नहीं जानता तब क्या होता है कि उसको छोड़ दिया जाता है राजा पुर देते और जब उसका हाथ जल जाता है वो तो हाथ जलने का जो जालन है वो है ही दंड भी देते हैं और है। तो यहाँ पे भी मतलब अभिप्राय संसारिक वस्तु में सत्य बुद्धि रखने वाले इस प्रकार जले जाते हैं जले जाते हैं और फिर उसका दुःख तो अलग है और दंड भी मिलते है सभी से जो ये, ये कितना व्यक्ति का कितना एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता और उससे दुखी होते परंतु तो जो सत्य अभिश है जो जान लिया कोई वस्तु आर्थिक सत्य नहीं है नाम कष्टीत न मैं कष्ट न मेरा कोई है न मैं किसी का हूँ एक अकेला में ही महत्वपूर्ण हूँ मुझ भी न इस प्रकार सत्य अभिंदन सत्य में सत्य वस्तु को अभिसंग आएगा सूर्य मातृत्वता भी हैं, मैं ज्ञान अनुभव करने वाला मुक्त हो देखिए आगे बोलते ही अहोरात्रे तथे बचना चित्र चित्र अभिशेष क्या सुंदर दिया न हो रात्र तथे बचन ज्ञान जिस प्रकार सूर्य में दिन रात नहीं है उसी प्रकार मुझ में ज्ञान भी नहीं है ज्ञान भी नहीं ज्ञान शुरू करना सुंदर का। एक एक चीज का मन मन में जितना शंका हो सकता है ज्ञान ग्यान अमारा कोई संबंध सर्वज्ञ सर्व गोसम यही है कि सबके साथ एक शुद्ध चेतन को देखना यही सर्वज्ञता है जिस प्रकार सूर्य प्रकाश शुरू होने के कारण उसमें दिन रात नहीं है दिन रात के हम कल्पना करते हैं हमारी दृष्टि के गोचर में आना और छुप जाने के सापेक्ष में इसी प्रकार से इसी प्रकार से अपनी बुद्धि के सहारे भाषणात्मक बुद्धि के सहारे हम अपने में ज्ञान और अज्ञान की कल्पना करते हैं ज्ञान और अज्ञान के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है न आत्मा अज्ञानी तो तो का भी हुआ न आत्मा में ज्ञान है इसलिए जिस प्रकार सूर्य में भापत्व जता भानुर न अहोरात्र तथी वच ज्ञान अज्ञान न में श्याम चिद रूपत्विशेषत ज्ञान अथवा अज्ञान दोनों मुझ में नहीं है क्यों सदा चैतन्य में हूँ ज्ञान अज्ञान कहाँ से आएगा अज्ञान रूप में मुझ में कहाँ से आएगा ये तो आ ही नहीं सकता जिस प्रकार हम कल्पना करते हैं सूर्य में दिन रात के हमारे दृष्टि इसी प्रकार से आत्मा को समझना और असमझना को लेकर के हम ज्ञान अज्ञान की कल्पना करते हैं तो आत्मा में ज्ञान अज्ञान का कुछ सम्बन्ध नहीं है वो तो बुद्धि नहीं है शास्त्र शास्त्र ब्रह्म अहम सदा ब्रह्म मेन हेयर सैदे ग्रह्यम बेति चमेत ब्रह्मैव न ब्रह्मैव ब्रह्म शास्त्रस्य शास्त्रस्य ब्रह्मैव सदा शास्त्र ने बोला तत्मसी अहम ब्रह्मा अथवा तो प्रज्ञान अयमात्मा ब्रह्म जब शास्त्र ऐसा बोलते हैं शास्त्र के ऊपर शंका नहीं है क्योंकि शास्त्र प्रमाण के आधार पर हम चलते हैं इसलिए शास्त्र से ब्रह्म एवं स्वयं अहम सदा मैं हमेशा ही ब्रह्म हूँ मैं सर्वदा ही असंग व्यापक हूँ मैं सर्वोदा ही असंग व्यापक हूँ मैं हूँ इसको लेकर के कोई चिंता नहीं है किंतु मैं सर्वोदापक व्यापक है इसलिए अहम सदा इसीलिए क्या होता है ब्रह्म नूप व्यापक हूँ न हेयम इसलिए न मेरा त्याग होता है न मेरा ग्रहण व्यापक दत्व है तो न मैं हेयम शह ग्राही क्योंकि एक अकेला में ही हूँ इस प्रकार शास्त्र ने दिखाया बता रहा था शास्त्र के ऊपर शंका नहीं होना चाहिए इसीलिए ब्रह्म ही व शैम हम सदा मैं हमेशा ही ब्रह्म ब्रह्मरूप असम व्यापक हूँ इसलिए और ब्रह्म ब्रह्म रूप रूपी जो मैं हूँ ना उसमें क्या क्यों बोलता है वो क्योंकि लोग हम सोचते हैं ना मेरा मान अपमान को लेकर के हम लोग उलझते हैं उसने मेरा अपमान कर दिया मेरे को और उसने मेरे को सम्मानित कर दिया गले में दो चार मूला डाल दिया सम्मानित कर उसको लेकर के हम बहुत खुश हैं पांधु तो परिचय शरीर आत्मा में कैसे होगा व्यापक में कैसे होगा ब्राह्मणों में नो व्यापक तत्व में उसमें न उपाधे भी नहीं है इस प्रकार में है इसी को बार बार संस्मरित इसको बार करना चाहिए। अपने आप इस व्याख्यान करके बोलने अहम एवं भूतेषु सर्वेश भोजता मई सर्वाणी भूतानी पश्चन न जायते अहम् अहम भूतेषु एको न भोजता सर्वानि भूतानि भोजत मयि सर्वा समस्त पश्य जायेज बु भूतेसु एको न भोजता समस्त तो भूत में मि अखिल विदान जैसा आकाश में विद्यमान है अहम् अहमे चूतेस एक समस्त तो भूत में एक महल मै ही हूँ जैसा आकाश सभी में विद्यमान है उस आकाश का भी, भी मैं है सभी भूतों में समान रूप से विद्यमान है केवल इतना ही नहीं मई सर्वानुभूतानी और सारा भूत मुझ में भी है सर्वेश्वर भूतेशमे वी सर्वानुभूतानी मई अस्थि सर्वानुभूतानी मई तो क्या हो जाएगा इस प्रकार समस्त भूत में अपने को अपने में समस्त भूतों को देखने वाला समझने वाला व्यक्ति पश्चिम बना जाती फिर उसका जन्म नहीं होता फिर उसका जन्म इस प्रकार अनुभव करने वाला व्यक्ति का फिर जन्म अहमे वर्ष आए हुए हैं हम एव्चा भूतेश्वर सर्व विश्व एक और न भूल जाता आकाश जाता समस्त भूत में अकेला है और सबको अवकाश प्रदान करते हैं मैं उससे सूक्ष्म तत्व हूँ मैं सर्वानी भूतान इस प्रकार सारा भूत मुझ में ही है एवं इस प्रकार देखते हुए न जाए दोबारा जन्म नहीं लेता। समस्त समस्त में अपने को, अपने में समस्त को, को को भूतों करने वाला व्यक्ति फिर जन्म नहीं होता आगे देखिए बोलते हैं न नोत्य अंत कि तस्मा शुद्ध स्वयं बाह्यम अबाश्रुते कि स्वयं प्रभ हमारा बाहर नहीं है अंदर नहीं है मध्य भी नहीं है कैसे होगा आकाश का क्या बाहर है हम, हम दीवार के शापर सापेक्ष में कमरे के अंदर की आकाश कमरे के बाहर आकाश आकाश और मध्य ऐसा बोलते हैं तो हैं आत्मा समझते परंतु तो किसी में कि आप उसको टुकड़ा नहीं कर सकते इसी प्रकार जो आत्मा में आत्मा का ना अंदर है ना बाहर है ना मध्य है कुछ नहीं है सर्वथा एक एक रस है पूर्ण है इसलिए न बाह्य मध्य व अंत इसका अंध बीच का अथवा कुछ भी नहीं रहता तो का जब करके किसी किसी किसी के दारा ओ अंदर अंदर बाहर बाहर हो जाएगा किसी भी भी भी स्थान में नहीं क्योंकि बोलते सबाई है जन्म रही थे इस प्रकार सवाई किंच हर जगह पे हम हमेशा वित्तमान तो है उससे भिन्न करके में कुछ नहीं है उसमें अंदर ब्रह्मलोक में कुछ अलग जीव है अलग आत्मा है बातार लोक में कुछ अलग आत्मा है ये नहीं है सभी में एक ही आत्मा समान रूप से विद्यमान है वो कर्म उपाधि के कारण अंत करण उपाधि के शरीर की क्रिया के ऊपर संक्षिप्त करके वो अलग अलग लोक में अलग अलग जीव की प्रती होती है परंतु आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है ना आत्मा के लिए कोई लोक है आत्मा के लिए कोई सात भुवन चतुर्दत्त भुवन आत्मा के लिए नहीं है आत्मा तो भुवन स्वरूप है आत्मा भुवंत में रहने वाले जीव का स्वरूप है इसलिए उसमें कोई भेद नहीं है कोई भेद नहीं है न कभी था न कभी है न कभी हो सकता इसलिए न बाह है अपने से भिन्न अपने अपने तो कहीं भी किसी स्थान में इसमें कोई भेद नहीं या कि बोलते हैं भिन्न कर कोई शुद्ध वस्तु संसार में स्वयं प्रकार शुद्ध वस्तु संसार में।, में है नहीं वही एक पारमार्थिक शुद्ध वस्तु हमेशा नेति नेति नेता शास्त्रे प्रपंचपशमदय अशास्त्रा नेय हि नेति अतन्नता नेता शास्त्रे प्रपंचपशम्दय अभी ज्ञेन्नता में बोलते हैं अभी में नहीं जाना। जाना ये बात नहीं है, वो ठीक जानता है। ठीक जानता है तो शास्त्र दो प्रकार से ब्रह्म का प्रतिपादन करता है क्या जो भी कोई विषय दिखाई दे रहा है उस सबको निश्चे करके नाम रूप अंश को निशेद करके उसके अंदर सच्चिदानंद को सच्चिदास्त्र उपय प्रांत नाम रूप का जो विस्तार दिखाई दे रहा है वो जब मिट जाता है विचार पूर्वक तत्व होता है एक भेद रहित व्यापक तत्व तो ही रह जाता है एक भेद रहित व्यापक तत्व तो ही रह जाता है अंत और इस तत्व को कभी आप विषय रूप से नहीं जान सकते इस तत्व को कभी विषय रूप से नहीं जान सकते हैं परंतु तो समझ सकते हैं तो को श्रुति बोलती हैं कि अभी क्या तुम भी जाना तुम भी क्या तुम अभी जाना तो जो कहते हैं कि मैं इनको विषय रूप में ठीक से अच्छी तरह से पक्का करके समझ गया वो अभी तक हमको ठीक से नहीं जाना और जो कहते हैं कि नहीं हमने ठीक से नहीं जाना परंतु तो बिल्कुल नहीं जाना ये भी नहीं है वो ठीक ठीक समझता है इस प्रकार से उपनिषद में प्रतिपादन करके दिखाएं है इसीलिए यह नहीं समझना कि आत्मज्ञान नहीं हो रहा है क्या करें समझे मुक्त कैसे होंगे वो देखिए कि आप सुना की मन की क्या स्थिति है आत्मज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है आत्मा से पता नहीं लगेगा पता कैसे लगेगा माइंड से आपकी शरीर तादात्मता कहां पर है कहा किसके ऊपर रूलिंग करने का इच्छा हो रहा है मेरा लड़का ठीक हो जाए क्या नहीं हो मेरा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पे तो बैठा हुआ है, है तो उसमें कैसे उस एक एक ही में जो आत्मज्ञान हो जाएगा, वहां से जब सभी में एक ही आत्मा है एक ही ईश्वर है ईश्वर इच्छा से जो भी कुछ होना है वही होगा मैं कुछ नहीं कर सकता मेरा जितना कर्तव्य हमने कर दिया इस भावना को लेकर के फिर आत्मनिष्ठ होकर बैठने से इसलिए राजा जनक बोलता आप लोग जानते हैं सुखदेव जी का जनक जी का कथा सुखदेव जाए थे तो जनक राजा के पास परीक्षा करने तो अपने कंबल और लोटा बाहर रख कर गए थे इतने में कोई एक आके आगे आके बोला कि बाहर आग लग गया सुखदेव जी उठ कंबल उठाने गए तो राजा जनक बोलते कहाँ जा रहे तो बोल तुम जो कम्बल अरे जाने तो उसको क्या है तुम्हारा तुम फकर साधु कम्बल एक गए तो दूसरा आ जाएगा क्या चिंता करना मिथिलायाम आयाम प्रदी नव जस में अस्थिर सर्वत्र जस में नास्तिक मिथिलायाम प्रदीग्धायम निकल जस में जो मैं सर्वत्र व्यापक हूँ फिर भी जो जिस मेरे को कुछ भी नहीं है जस्से में अस्थि सर्वत्र Ni, नास्ति किंचन परंतु मेरा कुछ भी नहीं है जो मैं हर जगह पे हूँ परंतु फिर भी मेरा कुछ नहीं है इस प्रकार मेरा मेरे को पूरा मिथिला जल जाने पा रही है मिथिलाया मेरा कुछ भी नहीं जलता मेरा कुछ भी नहीं जाता जनक राज्य को बोल रहे इस स्थिति में आना है इसलिए ना निशेद करते करते निशेद करते करते इस अवस्था में आना है जो बताए नीति नेतित इत्यादि शास्त्र प्रपंचम प्रपंच अभिज्ञात आदि शास्त्राच नई ही अत था इससे भिन्न के अन्न जानने जो कि वस्तु संसार में नहीं जाए इसी तरह तो जानना है परंतु हमेशा ध्यान रखना इसको विषय रूप में नहीं जान सकते यदि कभी ऐसा आपको हमेशा तो भी भी तो आप बना रहे ये भी नहीं हो जाता असली आगे जिसको बोल के आया तो उसको दोबारा बोलते हैं सर्वस्व आत्मा हमें वही थी ब्रह्मचेत विधि तम पर सात्मा सर्वूता आत्मा ये श्रुते सर्वसत्मा ब्रह्म चेत विदितं परम सा तो सर्वस्व आत्मा अहमे मैं ही समस्त भूत का स्वरूप हूँ संसार में जो भी कोई वस्तु तो दिखाई दे रहा है समस्त भूतों का स्वरूप मैं ही और यही ब्रह्म है परम परम ब्रह्म को विदित उस व्यापकता की बोध हो जाता है तो क्या होगा जो भी संसार में वस्तु तो की प्रती है, है मुझसे करने कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं अधान हूँ और उस मेरे ऊपर ही सारा जगत प्रतीत हो रहा है इसलिए इस प्रकार से स सा आत्मा सर्वभूत अंतर आत्मा वही जय एक ही आत्मा समस्त भूत के अंदर वही विद्यमान है सर्वभूतान आत्मा भूत समस्त भूतकर्मा ही ऐसा में टिस्ट होते क्योंकि आत्मा ही वो ये का आत्मा हो जाता है इसलिए घृणा भी नहीं कर सकते है और को भी नहीं होता अपने को, को प्राप्त करते हैं तो ये जो धीरे धीरे मतलब तो वेदांत तो पढ़ते पढ़ते सांसारिक वस्तु के प्रति हमारे दृष्टिकोण बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है इस चीज को अपने आप विचार कर इस अपने विचार हाँ करें और ईश्वर ईश्वर ने शरीर शरीर दिया दिया है उस के के साथ में कुछ कर्म कर्म भी जोड़ वो ईश्वरी कर रहा है। भी था किया उसका कर्म वो कर रहे तुम यहाँ पे आपने कहा कि आप लोगों को बड़े किन रुको को की तो एक गाना है ना कि अपने तुम्हें अपनी हाँसम अपनी दो तुम ही कर सब कुछ करते रहे तो भगवान तो इसमें मैं कहाँ तो से आगे पढ़ू ये ये चीज़ हम छोड़ नहीं पाते हम सोचते हैं कि मैं जो है सब कुछ चीज़ को बदल दूँगा हम उसको ठीक करेंगे हम उसको वो करेंगे बात तो वही करते रह जाएंगे आत्मज्ञान फ्यू हो नहीं पाएगा इसीलिए किसी को बदलने का किसी को सोचने का कुछ नहीं है भगवान ऊपर छोड़ो हमारे जो कर्तव्य है उसको हम निष्ठापूर्वक करें सर्वोस्व आत्मा हमें वो मैं ही सबको आत्मा रूप में बैठा मुझसे भिन्न करके संसद में कुछ नहीं है स सा आत्मा सर्वभूत आत्मा वही सर्व समस्त भूत आत्मा ही ऐसा बोलते हैं सर्वेशमी आत्मा भगवती सबका आत्मा मतलब स्वरूप हो जाते हैं और स्वरूप होने कारण किसी के साथ उनका कोई राग देश अथवा भेद बुद्धि यह सब कुछ नहीं रहता जैसे हमारा स्वरूप में अपना नहीं होता फल क्या होता वासना भी नहीं होती और वासना मेरा कुछ अपना नहीं है तो बस जो है भगवान क्या जो कर रहा, है कर रहा है उसमें जो हो रहा है हो रहा है उसको लेकर के हाँ हमारे शरीर अथवा मन बुद्धि से यदि ईश्वर कुछ जिम्मेदारी दिया तो उनकी एक नौकर के रूप में अथवा तो ट्रस्टी के रूप में अपना उस काम शरीर अपना काम को कर रहे हैं परंतु उसके साथ हमारा संबंध नहीं उसके साथ हमारा संबंध नहीं इस प्रकार से जिस को धीरे धीरे बदल देंगे कर्म में निशान कर्म की कोई तो मतलब मैं ये हूँ मैं वो हूँ इसलिए मेरे को ये करना चाहिए कुछ नहीं कुछ नहीं है हम हम एक असंग व्यापक शुद्ध चेतन हैं और मुझ में दुख का भी दुख का कोई स्पर्श नहीं है और सुख का भी कोई स्पर्श नहीं है क्योंकि मैं सुख स्वरूप हूँ ये सुख दुख दोनों ही मान का धर्म है इसीलिए बाहरी वस्तु जो सुख प्राप्ति की इच्छा वो बिल्कुल मिट जाना चाहिए बाहरी कोई वस्तु में सुख देने का सामर्थ्य नहीं है अब बताइए ये भाव मन में आ जाता है तो किसकी इच्छा करेगी मन जब बाहरी कोई वस्तु में सुख देने की सामर्थ्य नहीं है ऐसा निश्चय हो जाता है मन में तो फिर किस वस्तु की इच्छा करेगी यही जो है इस स्थिति को धीरे धीरे वेदांत तो पढ़ते पढ़ते इस चीज को यदि हम प्राप्त करते हैं तो संसार बंधन से मुक्ति अनिवार्य जो है चाहते हुए भी आप रोक नहीं पाएंगे भगवान मुक्त कर ही देगा क्योंकि तो देश का कोई काम नहीं आया भाई यह भाग हो गया था ठीक है आज यहीं पे रखते हैं ये स्वयं भी एक एक्सप्लानशन है केवल इतना ही है एक एक श्रुति से उद्धित करके भगवान भाषा का दिया हुआ है इसलिए उपनिषद पढ़ने के बाद इस ग्रंथ को पढ़ने से पूरा समझ में आता है पहले जैसे भगवदगीता भी आपने एक बार ऐसा पढ़ ली थी फिर उपनिषद पढ़ने के बाद एक बार भगवदगीता पढ़ी देखना की सर्वोपनिषद गाभपाल कैसे है समझते उपनिषद की सार भगवदगीता कैसे है वो समझ में आ जाए देखिए इसका ये जो उपदेश शास्त्री जो है ये भगवत गीता का रूपांतरण है इसमें समस्त उपदेशों को उद्धृत करके भगवान रक्षा करना चाहते हैं और यहां पे देखिए मतलब तो आपके साधन में आपकी प्रोग्रेस कैसा हो रहा है कि नहीं रहा उसके भी मापदंड दे दिए उसके मापदंड दे दिए आपको और यही दैट इज द बेस्ट साधना कि जागृत को सशक्त बनाने का प्रयास है जागृत को सशक्त बनाने का प्रयास करिएगा है है है मन में में कोई कोई कोई विकार उठेगा ही नहीं नहीं नहीं कुछ बोला नहीं। बोला क्या क्या फर्क फर्क पड़ता पड़ता इस इस प्रकार से इतना में में आ जाएगा का आप पर नहीं करता है। ठीक है आज यहीं पे रखते हैं फिर हमको लगता कल यह परसू तक कल क्लास है ओम पूर्ण गजर्णमावशिष्य ओम शाँति शांति शांति शंकर शंक ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण